इसमें केवल बुद्धि संबंध से प्रकर्ष बुद्धि और समर्थ संबध तो बुद्धि के संबंध नहीं तो निकष हो गया ऐसा होने पर करणी और नियक्ष क्या करना चाहिए नियमन करते हैं बुद्धौ शरण अन्च बुद्धि में शर्ण कर्तव्य करो यद तो फल इच्छा कर्णानुष्ठान सुकर्मित तक रहा इच्छा से कर्म करें तो बड़ा सरल है कहते हाँ करण तो हो जाएगा केंद्र कृपना फल है तो निकृष्टम कर्म एवं निकृष्ट कर्म क्या है फलार्थ न क्रिय माण कस्मात् प्रतियोगि में सकाशाद निकिष्टम फलार्थी के, फलार के द्वारा किया गया कर्म निकृष्ट है किससे उसका प्रतियोगी जिससे निकृष्ट होगा प्रतियोग किस प्रतियोगी किस संबंध से निकृष्ट है इतिहास के प्रत्येक उपाध्याय जाचस्ते बुद्धि योगा बुद्धि योग से फलार्थी के द्वारा किया गया कर्म अत्यंत निकृष्ट है फलाश्लास न क्रियावाण से कर्म निकिष्ट तो हेतु फल अभिलाष इच्छा फल इच्छा से क्या जाने वाले कर्म निकृष्ट है उसमें कारण क्या है हेतु कहते जन्म मरण आदि हेतु का फल इच्छा से क्या जाने वाले कर्म जन्म मरण आदि जन्म मरण आदि से जरा व्यादि संसार असो का हेतु फल इच्छा से कर्म का नर्ग पशु पुत्र धन आदि से प्राप्त कर किंतु किन्त जन्मगढ़ चलता रहेगा यही होने से निकृष्टवा समस्तबुद्धिता कर्मण तद्दीन से कर्म जन्मदि हेतु निकृष्ट के फलता समस्तबुद्धि तद्दीन से समर्तुद्धि जो कर्म है वो निकृष्टवा किस कारण जन्मादेतु जन्म तो आदि से मरण जरा जिस संसारिक हेतु अनुषे निश्चित मनुष्य फलित्पन्न हो क्या ये धनंजय जन्म जन्मदे धनंजय ये योग विषयापीपजायां सांख्यबुद्ध शरण आश्रय अभय प्राप्तिणम अच्छा प्राथयस बुद्ध और स्वर्ण अन्यक्ष बुद्धि में स्वर्ण को प्राप्त कर प्रार्थना करो तो बुद्धि में किस बुद्धि को लेना है योग विषयाम बुद्ध हो योग विषय बुद्धि कर्म योग फल्छा रहित होकर कर्म करना तो अर्थात तत्परिपाक जायाम बात सांच्य बुद्ध हो जो बुद्धि योग परिपाक हो जाता है निष्काम होकर कर्म करता है तो परिपाक होता तो अंत शुद्ध होता है वैराग्य होता <laughs> तो परिपाक से उत्पन्न होती सांख्य बुद्धि इसी जन्म में अनंत पूर्व जन्म में कर्म उपासना करके अंत पर शुद्ध हो तो आगे ज्ञान युग में प्रवृत्ति होती इसे तक परिपाक जन्म कर्मयोग में परिपाक होने पर ही सांख्य बुद्धि होती तो पहले योग विषय बुद्धि में शव को प्राप्त करो और योग बुद्धि परिपाक होने पर जो सांख्य बुद्धि उसमें शरणम स्वर्ण का आश्रय आश्रय के अभ्य प्राप्ति कारण यही अभय प्राप्ति के कारण तो कर्म संख्य बची उसके पहले कर्म योग बन इच्छा का अर्थ प्रार्थ उसका अर्थ परमार्थ ज्ञान शरण हो भगव परमार्थ ज्ञान ही उसके शरण हो जाए उसके लिए सब कुछ कर अन्य कुछ नहीं इच्छा कर ज्ञान योग तो परमार्थ ज्ञान के लिए ही उसके पहले जब आश्रम रही कर्म अनुसारण करना वो भी फल इच्छा रहित होकर ज्ञान का साधन उसके शरण होकर कर्म करो ठीक है योग विषय बुद्धि बुद्धि ये समस्त बुद्धि का अर्थिक योग विषय बुद्धि बुद्धि ये तो समस्तबुद्धि बुद्धिशब्देश अर्थंतरण तत्परीक एक तो योग विषय बुद्धि समस्त बुद्धि दूसरा है सांख्यबुद्धि लेना तत्परीपाया तत्व समुद्धि सम्मानित कर्म दीये थे समस्तबुद्धि युक्त जो कर्म उसके परिपाक से सांख्य बुद्धि होती है तथ्य परिपाक क्या है बुद्धियोग का परिपाक तद फल होता है परिपाक होगा तो उसका फल हो जाएगा उसका फल है बुद्धि बुद्धिशुद्धि उसका फल क्या है अंतगण शुद्धि कर्मयोग परिपाक होगा मतलब अंतगम शुद्धि और अंतगम शुद्धि से ही उत्पन्न होता है आगे शरण शब्द पर्याय गृहत्वा विवचित अर्थम शरण का आश्रय ये पर्यावरचक हो कथन करने के बाद यहाँ क्या विवक्षित है क्या आश्रय करना तो अभय प्राप्ति कारण है ये अभय प्राप्ति का कारण ही ऐसे इसकी प्रार्थना करो अर्थात परमात्र ज्ञान के अस्तित्व हो जाओ सप्तमी अविवक्षित द्वितीय पक्षम गृहीत वाक्या तो सप्तमीम अविवक्षित्व बुद्धो स्वर्णम अन्च्छे कृपना पलित ये बुद्धो स्वर्णम अनिच्छे द्वितिया है बुद्धि में स्वर्ण जो कहा है विवक्षा नहीं करेगी द्वितीय पक्ष दो पक्ष क्या है पहले बुद्धिमंत्र समस्त बुद्धि का तो उसमें योग विषय बुद्धि इसको नहीं विवक्षा नहीं करेगी द्वितीय पक्ष क्या है सांख्य बुद्धि इसको ग्रहण करके बाक्यार्थ कहते परमार्थ ज्ञान सरण भवो परमार्थ ज्ञान सरण हो तथा ज्ञानसलन के हेतु ज्ञान क्यों ना प्नस न तो अवरम तो कर्म कुरपण आगे क्या श्लोक कृपना फलहेतव फलहेतु अवरम कर्म जो निकृष्ट कर्म फलइा से किया जाने कर्म। वाले कर्म करने वाले कृपण होते कृपण दीन फलहेतव फलतृष्णप फल कृष्णा से प्रयत्न होकर जो कर्म करते उनको है उनको कृपाणा करके दीन का विभुवती फल कृष्ण प्रयुक्त परमार्थ ज्ञान शरणता है वो युक्त इससे सिद्ध हुआ परमार्थ ज्ञान शरणता ही युक्त है परमार्थ ज्ञान बहिर्मुखाना परमार्थ ज्ञान को छोड़कर अन्यत्र जो प्रयत्न करते है लगे है संसारण बहुत रोग ज्ञान बहिर्मुख उस कृपण कृपणा सूची में प्रमाणी प्रमाण योगात अक्षरम गार्जगी अभिदित्व आसमान लोकात कही थी सज्ञ बल के गार्गी ये एक तद अक्षरम ये जो स्थलम मनोम इत्यादि वाक्य के दर अक्षर भ्रमाए ये गार्गी इसको अभिदित्व अज्ञात असमान लोकात् थी मर जाता है अस कृपणा है अर्थात जो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा नहीं करके बहिमुख है उसको कृपणी कहकर योगद कौन है अस्थूला है स्थूलम अनु अवसम अभिगम कह करके ऐसे अक्षर ब्रम इसका ज्ञान इसकी ज्ञान परमा ज्ञान सर्वण होना ही चाहिए अन्य वक्त की निंदा की गई स्थिति में कृपण अधीन कह बुद्धि समस्तबुद्धि ये पहले पॉइंट आ गया समबु सिद्धि और असुदि में समावना समत्व बुद्धि से युक्त होकर के जो कर्म करता है धर्म अनुसार स्वधर्म अपने भरनाश्रमित धर्म अनुसार ये करना तो स्वयं प्रभु तस्वीर क्या होगा लाभ क्या है ये आसन क्या है समस्त बुद्धिता स्वधर्म अनुतिष्ठन याप्त होती तथ्य समत्व बुद्धि युक्त होकर के अपने भरनाश्रमित धर्म अनुषान करने वाले जो फलों को प्राप्त तो मतलब करता है उसको सुनना टीका में बुद्धिवत स्वधर्माचम बुद्धि होकर बुद्धिमत समस्त बुद्धि शुद्धि असुद्धि में समान फल नहीं करके स्वधर्माचम कर्म स्वधर्म ही कर्म इसका अनुसार करता हुआ बुद्धि युक्तो श्लोक बुद्धियुक्त जहाती है उभेशकृत दुष्कृते सुत युजस्व्यव योग कर्मसु बुद्धि कौशल कौशलयुक्त उभय बुद्धि युक्त समस्त बुद्धि युक्त होकर के जो कर्म करता है यह उभय सुकृत दुष्कृत जहाज दोनों पुण्य पाप दोनों को ही छोड़ देता है दोनों त्याग कर देता है कैसे त्याग कर देगा बुद्धि युक्त होने वा कैसे बुद्धि युक्त होने पर अंत पर शुद्धि होकर के ज्ञान प्राप्ति होती है ज्ञान प्राप्ति के द्वारा ये पूर्व क्या हुआ संचित कर्म जितने पुण्यता सबको त्याग कर देता है तो ज्ञान आग में सर्व कर्माने प्रशंसा तस्मा योगा उज्जस्व योग के लिए ही समत्व बुद्धि के लिए ही युक्त हो जा योगा कर्मस्व कौशल है ये कर्म में कौशल स्वराम करने में रहते हुए यही कौशल है समस्त बुद्धि होगा समस्त बुद्धि इस ईश्वर भी अचे होकर चित्र को समर्पण कर दिया कुछ नहीं सोच करके कुछ इच्छा नहीं करके कर्तव्य मानकर करना यही कौशल है यही है कर्म चाहे कौशल क्या है कर्म का स्वभाव बंधन है फिर भी वही कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला है फल इच्छा नहीं किया समत्व उद्योग कर्म किया वही कर्म से अंत को शुद्ध और ज्ञान प्राप्त होता है यही कौशल कुशलता है वही कर्म करते हुए कोई फल चाहता है तो निकट फल प्राप्त करता है और कोई फल नहीं चाहता है कर्तव्य पूजा करता है समस्त करके के परम प्रयोजन मुख्य को प्राप्त करता है यही कुशलता और छोटी चीजें प्राप्त करना ये कुशलता नहीं टीका बुद्धि तो चाहते हो उभे सुकृत्य दुष्कृत्य कह करके टीका में बुद्धि योग से फलवत्ते फलित है ये समस्त फल है सफल क्योंकि पुण्य पाप को त्याग कर देता है इसलिए तस्माद योग्याव पूर्वाधम व्याचिष्टे यहाँ तो, तो श्लोक की व्याख्या हुई टीका कार के तरह अभी भाष्य की व्याख्या पूर्वाधम व्याचिष्टे कौन भाष्य भगवान बुद्धि क्या बुद्धि युक्त संत यहाँ से व्यक्त बुद्धियुत बुद्धि कौन सी बुद्धि समत्व विषयया बुद्धिया युक्त बुद्धि उत्तर बुद्धिया युक्त बुद्धि उत्तम बुद्धिया कया बुद्धिया समत्व विषय समत्व विषय यहा बुद्धिया बुद्धि समत्व विषया समत्व को विषय करने वाले बुद्धि से युक्त ये बुद्धि समत्व को विषय करने वाले अर्थात जिस बुद्धि में समान समता ही है किसी में समता सिद्धि और असिद्धि कर्म से अंत को सिद्धि होकर ज्ञान प्रति सिद्धि उसकी विपरी उस समय समान अर्थात उसके विषय में विचार राग देश कुछ नहीं करते ये समर्थ बुद्धि ऐसे युक्त होकर के जो कर्म करता है सब जहा जा विभाग के त्याग परित्य देती यह कहा तस्वीर लोके इस लोक में कर्म का त्याग कर देता है शीते जी किसको उभे सुकृत दुष्कृत सुपृतम से दुष्कृतम तो पुण्य पाप कैसे समस्त मात्र से त्याग हो जाएगा तो उसके लिए कहते हैं सप्तुची ज्ञान प्राप्ति ज्वार ठीक है समत्त बुद्धि मात्रा न पुण्य पाप निवृत्ति समत्व बुद्धि मात्र से पुण्यपाप की निवृत्ति नहीं था परमार्थ दर्शन स्थानिवृत्ति प्रसिद्ध है तो परमार्थ आत्म ब्रह्म ज्ञान होने पर ही उसकी कई निवृत्ति होती पुण्यपाप की नहीं तो कैसे निवृत्ति होगी तथा ये समत्व बुद्धिवन से क्या होगा अलाव होगा सत्त शुद्धि अथा अंत शुद्धि अंत शुद्धि पर ज्ञान उसके द्वारा पुण्यपाप का तय करता है साक्षात उत्तरार्धम व्याचस्ते उत्तरार्धाय युजस्व तस्मात्व बुद्धि युगाये युजस्व घटस्व समत्व बुद्धि युग के लिए चेष्टा कर ठीक है सधर्म अनुति यथोक् योग किम मनोयोजनीय इतिहास क्या है अपने धर्म को अनुष्ठान करता है समत्व योग के लिए मन को लगाना है अपने धर्म करेंगे समत्वबुद्धि योगो आशंक कर्मसु कौशल योगो कर्म को कौशलता कैसे कौशल तरी यथो तो योग सामर्थ्यादर्शित फल सिद्धि अनाथा सधर्मा प्राप्त यदि योग साम्य सामर्थ। कर्म कौशल समबु योग ही इतने सही ही सिद्ध हो जाएगा पर अपने धर्मानुषार क्या सर धर्म कर्म करना स्वधर्म करना चाहिए मन अस्था होगी कोई आस्था जरूरत नहीं अपने ही समान हो बात समाज प्रति हो जाए सब कुछ हो जाए कर्म क्यों करना कुछ नहीं करना बस समान होकर ऐसा नहीं स्वधर्माख्य सु कर्म सुवर्तमान से योग ही कर्म सु कौशलम कर्म स्व धर्म अपना जो धर्म है वही कर्म है उसमें वर्तमान अपने धर्म वर्णाशन धर्म अनुसारण करते हुए या सिद्ध सिद्धि समस्त बुद्धि कर्म करते हुए समत्व बुद्धि होनी चाहिए और कर्म नहीं करे के कहें समान बुद्धि हमारी है वो नहीं समस्त बुद्धि सधर्म कर्म में रहते हुए सिद्धि सिद्धि में समस्त बुद्धि कैसे होगी ईश्वर अर्पित चेत ईश्वरी अर्पितम चेत चेतन ईश्वर में समर्पित और कुछ बहुत सोचे ईश्वर के लिए कर्म करते हैं ईश्वर प्रसाद के लिए भी आसक्ति नहीं रहते बस वीत करना है तत् कौशलम ये कुशलता है कौशल क्या है कुशल भाव कुशल से भाव कौशल कौशल कुशल कैसे तद्धि कौशलम यद बंधन स्वभाव अन्य अति कर्माणी समर्थ बुद्धिया स्वभाव निवृत थे कितने कुशलता है कर्म तो बंधन स्वभाव है फिर भी समर्थ बुद्धियों से उनके स्वभाव निवृत्त हो जाते हैं कर्म बंधन देने वाले फिर भी समस्त बुद्धि से किए जाने पर अपने सभा से निवृत्त हो जाते हैं कितनी कुशलता है वही कर्म मुख्य प्रदर्श हो जाते है ठीक है ईश्वरार्पित चेत कर्म सु वर्तमान से चेत ईश्वर में समारपित होकर कर्म जो करता है अनुष्ठान कर्म करता है में निष्ठा जिसकी से अनुष्ठान निष्ठा या योता बुद्धि ये समस्त बुद्धि है तब ते कौशलम ये कर्म कौशल कुशलता है कर्म बंध स्वभाव द्वार स्वभाव तो कर्म बंधन देने वाले पुण्य कर्म भी स्वर्गाधि प्राप्ति करेंगे तो जन्म जन्मग्रहण चलता रहता है समाप्त तो नहीं होता है कोई बंध प्राप्त हो गया तद अनुष्ठाने बंधानुबंध हो तो बंध के अनुबंध पश्चात होगी बंध किसी मिले बंध ही रहेगा इसे आशंका करते रहते कौशल विषय देती कुशलता का स्पष्टीकरण करते तब्धि कौशलम ये कौशल है जो बंधन स्वभाविक कर्म समस्त बुद्धि से स्वभाव से निमित्त हो जाते हैं समस्त बुद्धि एवं फल स्थिति समस्त बुद्धि एवं फल से बुद्धि एक फल है समस्त बुद्धि एवं फल सम बुद्धि एवं फलत इसे फल को फलितम उपार करते तस्मार, तस्मार के पहले विराम स्वभा निवरत तस्मात समस्त बुद्धि भगव तम तो, इसे तम तो, तो, तो, तो, तो, समस्त बुद्धि हो जाए समस्त बुद्धिमुक्त होकर के कर्म करके तरह श्लोगों को समस्तबुद्धियुक्त सुकृत दुष्कृत तत्परितगे प्रथम मुख्य सीट आह समबुद्धि से युक्त जो पुरुष सिद्धि अशुद्धि में समता है कैसे बुद्धि से युक्त होकर कर्म करेगा तो सुकृत दुष्कृत तत्ल तो परिताग तो तेजत ते ही का गया जहाज तो पुण्यपाप का त्याग कर दिया कर्म का फल ईसा नहीं के फल त्याग हो गया कर्म फल का फल हो गया और पुण्य पाप त्याग हो जाएगा फिर मोक्ष कैसे मिल जाएगा कब का मोक्ष त्याग ये संक्रांति तरह से यश मैं कर्मज बुद्धियुक्ता ही oh, कर्मजुता फल त्यक्त मनीषिणा फल त्यक्ता मनीषि जन्म बंध विर्मुक्ता जन्मबंध विर्मुक्ता पदंग नाम गयम कर्मज बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्षिध विर्मुक्ता फलं कर्मज त्यक्ता मनि जन्मबंध विमृता सत अनामयं पदं ग्छ गति क्या करता है बुद्धिता मनुषि समबुत मनिना बुद्धिमान लोक फलं त्यक्त कर्मजन फल इसका त्याग करके कर्म से जातो जो फल उसको क्या करते है समत्व बुद्धि होता है जन्म बंध भी निवृत्त आसंत अंत को द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त होने से जन्म बंध से भी हो जाते हैं जन्म जन्म ही बंध है जन्म बंध जन्म ही बंधन है जन्म होने से आगे सब कुछ इसे रहित होकर के अनामय पदम गचंत है अनामे आमे तो का रोग उपद्रव सब कुछ कष्ट जैसे रहित है पद जिसमु के परम पद मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं ये संकाति कैसे मुख्य को प्राप्त करेगा तो अंतोगण शुद्धि से ज्ञान प्राप्त होती है ज्ञान प्राप्त हो जन्म रूपबंध से रहित होकर के मुख्य को प्राप्त करते हैं ठीक है में समस्त बुद्धिया यस्मा कर्मानुष्ठीमान दूरी त्या दुरीता दि त्याग बुद्धि के द्वारा अनुष्ठ मानम कर्म जो कर्म अनुसार किया जाता है वही कर्म दूरीता ने त्याग दुप तो को नष्ट कर देता है दे तो कर्म कर्म से पाप नष्ट हो जाता है जो समस्त बुद्धि से करता है तस्मात परम्परा और सुकृत दुष्कृत दोनों ही से नष्ट होते असल मुक्ति हेतु ये समस्त योग ही बुद्धि कर्म करेगा तो मुक्ति का हेतु परंपरा से हो गया क्योंकि अंतर्गण शुद्धि होकर ज्ञान प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति मुक्ति मनुष्य न ही ज्ञानातिशयंत मनीषाय बुद्धि मनुष्य न बुद्धिवंत अतिशय ज्ञान वाले बुद्धियुतासन तमत्व बुद्धि होकर के सधर्माख्यम कर्म अनुतिषंत सदर्म नाम का कर्म ही अनुष्ठान करते हुए तो जातम फलम उससे जातक होता है फल देह प्रभेम तक देह विशेष अलग अलग देह जो कर्म से प्राप्त होता तो है पुण्य से देवत्ता आदि प्राप्ति पाप से नरता कर्म से देवलोक पितुलोक उपासना से देवलोक ये जितने फल देह विशेष उसको छोड़ करके फलम तक कर्मजन कर्मजन में फल क्या है देह विशेष मनुष्य देवत्व लोके में ये सब जितने है ये सब को त्याग करके जन्म लक्षण लक्षणाद बंधादूता जन्म बंध विनिभूता क्या जन्म स्वरूप ही बंध है जन्म ही लक्षण है स्वर जन्मात्म का जन्म रूप जो बंध है उसे रहित हो जाते हैं विनभूता वैष्णवम पदम विष्णु विजमित वैष्णव विष्णुजा पद ब्रह्म उनके पद है स्वरूप सर्वसंसार शून्य सारे संसार के संबंध से रही तो। शुद्ध प्राप्त पद्धत करते श्लोकम ये श्लोक में कहा गया तो। है था उसको श्लोक योजन या दर्शयती भगवान दर्श्य श्लोक के अंदर तय करके देखाते कर्मजम फलम त्यक्त व्यवहारित संबंध कर्मजम बुद्धिता में फलम त्यक्ता इस श्लोक में तो श्लोक का अन्य करना पड़े तो कर्मजम फलम ये कर्मजम बुद्धिता ही छोड़ देना कर्मजम फलम मनुष्य त्यक्त बुद्धिता वनशनाय करना है कर्मजम फलम त्यक्तिक का संबंध है इस प्राप्ति ही कर्मजम फलम कर्म के जातम कर्मजम कर्मभ्य जातम कर्मजम कर्म से जो उत्पन्न होता है क्या उत्पन्न होता है इष्ट अनिष्ट देह प्राप्ति कुछ इष्ट देह कुछ अनिष्ट देह उनकी प्राप्ति पुण्य कर्म करेंगे तो देवत्व को प्राप्त करेगा अब देवत्व इष्ट देव अनिष्ट फिर पाप कर्म का फल प्राप्त दे हो ईष्टानिष्ठ देह प्राप्ति ये कर्मजन्य फल कर्म से होता है ठीक है मिल गया इष्टो देह हो देगा देवत्व है उत्तम जीवन स्वर्गलोक अनिष्ट अनिष्टेह तीर तीर नरका तत्प्राप्तिर कर्म हो जाता है तद तो यथोत तो बुद्धिता यथोत तो बुद्धिमंत्रो तो तो तो तो समस्त बुद्धि कर्म फल की इच्छा रहित होकर के जब सदर्म अनुष्ठान करेंगे तो ज्ञानी नुभ्व अंतम शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं ज्ञानी होकर के तद देव ज्ञान के सामर्थ्य से ही परिचय कर्म के फल और कर्म को सबको त्याग कर देते हैं ज्ञान सामर्थ्य से बंध विमय को पूर्वकम तो कर्म त्याग होता है बंध निवृत्त होती तब शुरू का जीवनभूत आसन था जब ज्ञान हो जाता है सर्वतर्म सर्वकर्मनाश हो गया बंध में नि जीते जी मुक्त है जीवनभूत ज्ञान प्राप्त होने पर जब तक तो शरीर है कर्म के अधिन तब तो वो जीते जी मुक्त है जीवित है और मुक्त भी क्योंकि ज्ञान होने के बाद वो तो देखते हैं मेरे में जन्म मृत्यु तो आदि है ही नहीं जन्म आदि रही जन्म मृत्यु तो रही तो शुद्ध संसार रही तो नहीं ऐसे ज्ञान साक्षर के दिन को हो गया प्रार्ध के अधिन शरीर रहते हुए भी वो अपने दृष्टि से नित्य मुक्त है इसलिए उनको जीवन मुक्त कहा जाता है ज्ञान विधेयक कवल्य भाजपा भवन जब तक तो जीवित है उनको कहा जीवन मुक्त प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है प्रार्थ कर्म के अधिनत शरीर शय समाप्त होता है तो उस समय ज्ञानी विदेह हो जाते हैं विधेय कैग शुद्ध स्वरूप हम मुख्य को प्राप्त करते <coughs> बुद्धि योगा इत्यादि बुद्धिशब्द से समस्त बुद्धि अर्थ व्याख्यात बुद्धि युवा जूर हवरम करम बुद्धि युग आदन दिया गया <coughs> सर्वत्र बुद्धि शब्द का अर्थ बुद्धि अर्थ कहा गया है संप्रति परम्परा परिहित बुद्धि योग है परम्परा मुख्य साधन है अभी परम्परा का त्याग करके सुकृत दुष्कृत क्योंकि क्या बुद्धि युक्त तो जहात्य उभे सुकृत दुष्कृत है पुण्यपाप को त्याग कर देता है सुकृत दुष्कृत प्राण हेतु समक्त बुद्ध असिधे परम्परा के बिना साक्षात तो पुण्यपाप जागर का हेतु समत्व बुद्धि में नहीं समत्त बुद्धि में आते साक्षात पाप का त्याग नहीं होता परंपरा परम्परा से ते समस्त बुद्धि होने से अंतगम शुद्धि अंतगम शुद्धि होने से ज्ञान ज्ञान होने पर ही पुण्य पाप तो का त्याग ये परंपरा से साक्षात तो नहीं होता है इसीलिए बुद्धि शब्द से योग्य अर्थांतरम कथे अभी समत्व जहाँ दूर नवरण कर्म बुद्धि युक्ता बुद्धि युगार धन वहाँ से जो चल रहा है विचारा व्याख्यान बुद्धि योगों को समस्त बुद्धि कहकर के व्याख्यान किया गया और यहाँ बुद्धि होकर करके पुण्य पाप को नष्ट करता है कहा गया किंतु वस्तुतः परंपरा के बिना साक्षात समत्व बुद्धि पुण्य पाप त्याग का हेतु नहीं इसलिए अभी बुद्धि शब्द का योग, अन्य योग्य अर्थ कथन करते ऐसा भी कह सकते भगवान वासीकारते अथवा बुद्धि योग धनंजय से दूरे न जवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय वहाँ से लेकर के परमार्थ दर्शन लक्षण एवं परमार्थ ज्ञान योग ही कहा जाता है ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं परमार्थ दर्शन रूप तो कैसा है सर्वोत्तर संप्रत स्थानीय तो तो तो पहले कहा है कुपाप ही तड़क स्थानीय कर्म योग है उसकी अपेक्षा सर्वोत्रीय भरा जलाशय स्थानीय ज्ञान योग कर्मयोग जो सप्त शुद्धि जनिता बुद्धि समस्त बुद्धि नहीं कहकर करके जो जुड़े नहीं हवरण कर्म बुद्धि योगाद कहा गया बुद्धि योग का अर्थ समस्त बुद्धि इसे अर्थक क्या गया था अभी कहते ये बुद्धि योग किसको लेना है कर्मयोग जन्य जो सप्त शुद्धि जनिता बुद्धि योग से उत्पन्न होती सब तो अंतग्रण शुद्धि अंतग्रमण शुद्धि से होती जो बुद्धि ज्ञान वो दर्शिता वो साक्षात उसको लेना बुद्धि योग से जैसे ज्ञान बुद्धि लेना ज्ञान तो लेना ज्ञान योग लेना बुद्धि है ज्ञान ज्ञान योग लेना क्योंकि साक्षात सुकृत दुष्कृत प्राणादि हेतु सर्वला बुद्धि तो जहा है वह भी सुकृत दुष्कृत पुण्य पाठ को त्याग कर देता है तो ये बुद्धि ज्ञान लेना ज्ञान से होता है जब साधक ज्ञानी हो जाता है तो पुण्यपाप दोनों को तय कर देता है इसलिए वहां से बुद्धि योग में बुद्धि योग शब्द से समत्त बुद्धि नहीं ले करके बुद्धि योग का अर्थ ज्ञान योग लेना जो कर्म योग के बाद अंतन पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी बुद्धि को लेना ये अर्थवाद कर भगवान भक्ति का अर्थात यह अर्थ संभव है ऐसा है पहले कर्मयोग को लेकर कहा गया अब ऐसा भी अर्थ किया दर्श होता है ठीक है मैं? अनावच्छिन्न वस्तु गोचर तय न अनावच्छिन्न तुचयन बुद्धि अंतराद विशेषण जो वस्तु अनवच्छिन्न है अपरिचिन्न है व्यापक है अवच्छिन्न होता है परिचिन्न अनावच्छिन्नता अनवच्छिन्न होता है अपरिचिन्न व्यापक अनावच्छिन्न वस्तु है जिसका गोचर अभिषेक जिस ज्ञान का विषय अनवच्छिन्न होगा वो ज्ञान भी अनवच्छिन्न हो गया अनवच्छिन्न वस्तु गोचर के नवच्छिन्न तस्या जो बुद्धि है वो अनवच्छिन्द न हो गया ज्ञान सूचना सुचे, करते बुद्धि अंतर आज विशेष अन्य बुद्धि से विशेष देखाते अन्य बुद्धि तो है कुछ स्थानीय और ज्ञान रूप योग कैसे सर्वो तो संपानीय का ये बुद्धि असाधारण निमित्तम तस्या दर्शेगी उसका निमित्त तो क्या है ऐसे बुद्धि जो संप, सर्वतः संपुत जल भरा हुआ बृहद जला से समुद्र स्थानीय जला से प्राप्त हो गया ऐसे ज्ञान योगे उसका असाधारण निमित्त तो। साधारण असाधारण कारण क्या है उसका दिखाते हैं। कर्म जो है कर्मयोग जो सत्त शुद्धिजनिक है कर्मयोग पहले करना पड़ता है सगनाथ संहित कर्म करके ही अंतगम शुद्धि प्राप्त तो होने पर ज्ञान प्राप्त होती कर्म योग जन्य अंतगम शुद्धि जन के यथोत बुद्धि बुद्धि शब्दार्थ से हेतु अब बुद्धि योग धनंजय में समस्त बुद्धि को लेकर तो पहले कहा गया अभी ज्ञान को ही बुद्धियों के शब्द से लेना है बुद्धि शब्द से कहने के कारण क्या है कारण करते साक्षात सुकृत दुष्कृत प्राण आदि हेतु तो थोड़ा बुद्धि युग जब पुण्य तो पाप को साक्षात त्याग करता है बुद्धि उत्तर पुरुष कहा गया इसलिए यहाँ साक्षात तो त्याग का क्या है तो ज्ञान में संभव है समस्त तो बुद्धि में नहीं जन्म बंध विनिर्भ आदि आदि सद्धार्थ साक्षात सुकृत दुष्कृत प्रहरण आदि हेतु तो सुकृत तो। दुष्कृत प्रहरण और आदि भी है आदि क्या है जन्म बंध विनिर्भ आगे जो जन्मगंध जनिर्मुक्ता पदों गस जन्मगंध से रही तो हो जाती तो है बुद्धि मात्र से नहीं ज्ञान से एक पुराण आगे भी है ये क्रिये परमादर्शन लक्षणबुद्धि उद्देश्य युज कर्म करते समय उद्देश्य है परमादर्शन लक्षण ज्ञान ही तस्मात्त कर्म न उसी कर्म से इतरत कर्म जब परमार्थ दर्शन को उद्देश्य करके कर्म करते हैं उसी कर्म से इतर कर्म तथा तो उद्देश्य भूत बुद्धि संबंध विद्रह परमार्थ दर्शन को उद्देश्य नहीं करके जो कर्म करेगा वो तो कर्म दूरेण जवरम कर्म उसको निकृष्ट सकता ये अर्थ करते दूरेण दूरेण जवरम कर्म उसका अर्थ करते परमार्थ दर्शन ज्ञान के उद्देश्य से कर्म करना है उससे इतर जो कर्म होता है इस उद्देश्य बुद्धि रहित अतिशय निकृष्ट है ततच परमाथबुदि उद्देश्य तेना कर्मा अनुष्ठातव्य परमार्थ बुद्धि ज्ञान योग को उद्देश्य करेगी ही कर्म करना जो कर्म है ज्ञान के लिए सर्वापेक्षा च योग्य अधिस्पृति और ब्रह्मसूत्र में कहा है जितने वृणाश्रम भी कर्म है फल इच्छा रही तो करे सब ज्ञान प्राप्ति का साधन है तो उसको उद्देश्य करे कर्म करना चाहिए परिच्छ फलांतर उद्देश्य तदनुष्ठान है कार्पुण्य प्रसंग और परीक्षण फल प्राप्त जहाँ संभव है परिच्छन फल स्वर्ग पशुपुत्र आदि के उद्देश्य करके कर्मानुष्ठान करेंगे तो कृपना हाँ फल हे तो कार्पुण्य प्रसंग उसको दीन कहा उद्देश्य अस्तित्व उद्देश्य चाहिए परमात्म बुद्धि से लेंगे परमात्म बुद्धि उद्देश्य परमार्थ परमात्म बुद्धि उद्देश्य कर्मानुष्ठान का उसको आश्रय करके कर्मानुतिष्ठन ने पाठ का संशोधन करना कर्मानुतिष्ठन अंत करण शुद्धि द्वारा कर्मानुतिष्ठन अंत करणा अनुतिष्ठन अंत करणा जो नकार अनुतिष्ठन आज अंत आ जाएगा न अध अनुतिष्ठन न अंतकर्ण से नकार कर्म अनुतिष्ठन अंतकरण सिद्धि द्वारा अंतः करण की शुद्धि होगी परमार्थ बुद्धि सिद्धि ऐसा आश्रय करे कर्म करने वाले का पहले अंतः कौन शुद्धि होगी उसके द्वारा परमार्थ दर्शन सिद्ध परमार्थ दर्शन ज्ञान सिद्ध हो जाएगा अंतः कौन शुद्धि होने पर ज्ञान प्राप्त होने पर जीवते वेहे सुकृत आदि मोक्ष मधिगत देह जीवित रहते हुई जीवन उत्तर तो बुद्धिवतर तो जाती है सुकृत दुष्कृत यीवित रहते हुई ज्ञान प्राप्त हो गया बुद्धिवतर मतलब ज्ञान हो गया परमात्मा की तो शुक्रत दुष्कृत पुण्य पाप दोनों को इतिहास कर देता है एक करके मुख्य पदों को प्राप्त करता है पद्म गचन तय नाम है ये तथा च परमार्थ दर्शन लक्षण योगार्थम मनो धारित परमार्थ दर्शन ज्ञान ये ये यू योग है इसी के लिए मन धारण करना चाहिए मन लगाना चाहिए बुद्धो शर्ण मनिश्चर यहां बुद्धि से मुख्य रहना ज्ञान के योग शब्दितम ही परमार्थ पर उद्देश्यतया कर्म समुद्धिष्ट तो नैपुण्यम ईषते योग शब्दितम क्या योग शब्द तो से कहा गया परमार्थ दर्शन योग के नाम लेते ही प्राथमिक प्राणायाम योग कहते योग शब्द शब्द से कहा गया परमार्थ दर्शन ज्ञान उद्देश्य थे न कर्म स्व अनुष्ठिष्ट कर्म को ठीक अनुष्ठान करने वाले से नई पुण्यम ये निपुणता है कौशलम योग कर्म सुकौशलम का यही परमार्थ ज्ञान के उद्देश्य के लिए कर्म का ये, ये निपुणता है छोटे छोटे फल की इच्छा से पूरा जीवन को बर्बाद कर देना ये कृपणता है और उस ये तो होता है कर्म के फल सर्वगा इच्छा करने वाले की भी कृपाणता आ गया और उससे तो और बहुत नीचा है निकष्ट है जो इस लोगों ने कुछ प्राप्त करने के लिए सारा जीवन को पढ़ करके कुछ करके सफर करके सबसे उद्देश्य रखे और ही तो कुछ धन सम्पत्ति ख्याति प्राप्ति तथा प्रोचन कर रुपया घट जाना ये फल तो बहुत निकित उसका तो विचार ही करते नहीं ये सब मुख्य मुमुक्ष दूर से त्याग और जिनको ये सब मन में है मुमुक्ष नहीं उनको छात्र जो फल विद्या की प्राप्ति नहीं होती शब्दार्थी सब्दा ज्ञान होने पर ही उसका फल ये नहीं उसका फल प्राप्त नहीं होता वो तो दूर से त्याग करना है साधारण चतु वैराग्य वो हमेशा ही ध्यान रखे छात्र अपने दृष्टि में रखे अपने क्या योग्यता क्या कर रहा है क्या चाहिए अभी कर रहे हैं क्या वेदांत स्वर्ण वेदांत स्वर्ण किसके लिए मोक्ष के लिए मोक्ष के लिए क्या चाहिए साधन चतुर्थ है उसमें देखा हमें क्या कमती है इसे विचार करके वो उद्देश उद्देश्य सामने लक्ष्य रखकर चले महत्व उद्देश्य प्राप्ति जहाँ संभव है परमार्थ दर्शन ज्ञान और मुक्ति प्राप्ति संभव है परमानंद की प्राप्ति वहाँ जो ब्रह्म की इच्छा करता है उसको भी कृपण कहा गया कर्म पल चढ़ाने वाले उपासना फल चाहने वाले अरे यह लोक में जो फल है जो की प्रार्ध्य के अधीन है ये निश्चित है इस लोक में जो कुछ धन संपत्ति क्या थी जो प्राप्त हो ये प्रार्ध्य के अधीन है उसी के लिए ही जो सारा जीवन को को देता है बर्बाद कर देता है वो तो और निश्चय है उसको तो ये शब्द से कहा नहीं गया क्योंकि ब्रह्म लोक प्राप्ति चाहे स्वर्ग चाहे तो भी कृपना फल है तो कहा गया निपुणता तो ये उद्देश दर्शन ज्ञान को उद्देश्य करके कर्म करे। ये विपुण्यमश यदि परदूता साररभेतकर्मा तथा तदनुषानदुशुद्धिया ज्ञानी भूक कर्मज पित निर्मृतबंधना मूर्ति अस्प श्लोक व्याख्यातव्या श्लोक व्याख्या जब बुद्धि बुद्धि शब्द से दूर है ना यावरम करो बुद्धि योगा बुद्धियों का ज्ञान योग करने से इस प्रकार करना चाहिए व्याख्या करना चाहिए परमार्थ दर्शन बुद्धेश करेगी तब युता है युक्त भी बनता युवा भी बनता युग से निष्ठा करे, करे, करे तो युक्त बनेगा युग से युग मिश्रण मिश्रण मिस्ञान से करे तो युक्त बना वही अर्थ है तब युक्त होकर समाराधेश कर्म आर करे तथा क्या होगा तो अनुष्ठान जन तो बुद्धि बुद्धिशुद्धिया कर्म अनुष्ठान करने से अंतर शुद्धि होगी फल तो हो तो परमार्थ दर्शन ज्ञान के उद्देश्य से ईश्वर तो हो तो परमार्थ दर्शन ज्ञान के लिए कर्म करे बुद्धि शुद्धि से ज्ञान न होता तब ज्ञान होता है फिर ज्ञान होने पर कर्मजन फलम परिचय कर्मजन फल सब देता ज्ञान होने पर कर्म को नष्ट होता है निर्मुक्त बंधना निर्मुक्म बंधनम ये साम से निर्मुक्त बंधना बंधन निवृत्त हो गया मुक्ति मुक्तिभाज मुक्ति भजंत मुक्तिभाज अब भजूनी मुक्तिभाज कविल करते समय अस्े इस पक्ष में अस्े का तो बुद्धियोग शब्द से ज्ञान लेंगे तो श्लोकत्र तीन श्लोक पहले दूर है कर्म जहाँ और शर्मा का मुख्यता ही वो तीन नियो को थी अक्षर योजना कैसे बता दी अक्षर अच्छा अच्छा आने व्याख्या कर दिया